इधर उधर भाग जाते हैं कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर कर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं हमारी रक्षा कीजिए आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों जिनका रथ टूट गया हो जो डर गए हों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 इसलिए भोजराज हम लोग वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे ब्राह्मण गौ वेद तपस्या शत्र इंद्र दमन मनोनिग्रह श्रद्धा दया तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है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 कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया वे इच्छा इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था उनके सिर पर मौत नाच रही थी यही कारण है कि उन्होंने संतों से देश किया परीक्षित जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु लक्ष्मी कीर्ति धर्म लोक परलोक विषय भोग और सबके सब, सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है